आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रह्म कुमारी नाइनटी रेडियो मधुबन 90.4 एम संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और संगीत को जो चाहते हैं संगीत प्रेमी हमारे दोस्तों के लिए विशेष खुशखबरी है की आज के इस शो में हमारे साथ शो को सजाने के लिए अनमोल जी जो हरियाणा से पधारे हुए हैं एक सूफियाना अंदाज़ में गाना गाते हैं सूफी गाना गाते हैं गज़ल्स भी गाते हैं बहुत सारी बातें उनसे होगी आज के शो में तो आप सभी की तरफ से अनमोल जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार अनमोल जी मैं चाहूँगा कि आप जिस तरह से इस फील्ड में आए हैं सूफ़ी गाना कब से आप गाना शुरू कर दिया और किन की प्रेरणा से आप ये गाना गा रहे हैं जी बिल्कुल वैसे मेरा नाम अनमोल है अनमोल भूटानी मैं एक पंजाबी मुल्तानी फैमिली से बिलोंग करता हूं अच्छा पार्टीशन से पहले हम लोग मुल्तान में रहते थे पाकिस्तान में जो मुल्तान शहर जी जी। उसके बाद जो लड़ाई हुई उसके बाद सब सारी दुनिया जानती है हिंदुस्तान पाकिस्तान की हमारे जो बुजुर्ग थे वो आगे यहाँ जखाला एक गांव पड़ता है नॉर्थ इंडिया में कहीं उसके बाद मेरे जो दादाजी थे वो रामायण पाठ करते थे अपने मोहल्ले में जहां अच्छा, हम रहते अच्छा, थे आ, हा, हा। पहले जिस गांव में आए जखाला जखाला के बाद झज्जर शिफ्ट हुए हम झज्जर हम जब लोग शिफ्ट हुए तो मेरे दादाजी रामायण पाठ करते थे और दिल्ली के मशहूर गायक पूरे नॉर्थ इंडिया में उनका नाम है महंश्री हरबंस लाल बंसी जो कि जागरण पार्टी कर हैं उनकी माता के जागरण करते हैं उनके पिताजी ने मेरे दादाजी के साथ तबले पर संगत की वो रामायण पाठ करते थे तो मेरे दादाजी से मेरे पिताजी श्री ताराचंद भुटानी वो मुतासर हुए उन्होंने उनके नक्शे कदम पे चलते हुए माता के जागरण की गायकी की महफिल की गायकी की तीस साल शुरुआत उन्होंने बुनियादी तौर पे झज्जर से की उनको जो तालीम हासिल हुई पंडित श्री भगवान दास अग्निहोत्री हमारे वहीं पे पड़ोस में है घर पे पुजारी है मंदिर में उंगली पकड़ के मेरे पिताजी की उन्होंने उन्हें चलना सिखाया और उसके बाद जब मेरे पापा का वैवाहिक जीवन भी था तो मेरी चार बहनें हैं बड़ी उनके बाद में पैदा हुआ तो काफी लाड प्यार से पड़ा नाजोब नाजों से मुझे पाला बचपन से ही जैसे ही मेरी पाँच छः साल की उम्र थी तो मैं कोई गाने की ताल सुन लेता था उसको फटाफट से मैं अपने घर के दरवाज़ों पे, मेज़ों पे उसे मैं कॉपी करना स्टार्ट कर देता था अच्छा हा, हा। कि ये ताल मुझे पसंद है और मुझे ज़िद में बहुत लोग मना करते थे कि तू तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है अच्छा अच्छा ये म्यूज़िक से लगाव कुछ हद से ज्यादा ही कुछ हदे पार करता जा रहा है तो मेरे पिताजी ने जोन की संगत के लोग थे जोन के साथ गायकी करते थे साजिंदे थे उनको सुनवाया नहीं, नहीं। और उन्होंने मेरे पिताजी को मुबारक मुबारकबाद दी कि खुदा की रहमत से इस बच्चे में वो बात नजर आ रही है इससे अच्छी तालीम हासिल हुई तो भगवान ने चाहा बहुत आगे जाएगा फिर आगे जैसे जैसे मैंने देखा कि दो में झज्जर में दो में पटियाला घराना के एक लीडिंग सिंगर है मास्टर सलीम उनका नाम है आज पूरी दुनिया में नाम है उस्ताद पूरण शाह कोटी के पुष्पुत्र हैं और वो चलते हैं उस्ताद नुसरत फतेली खान साहब के नक्शे कदम पे दो हजार में मैंने उनका जागरण सुना हालांकि मैं बहुत से सूफ़ी गायकों को महफिल के गाने वालों को उस्तादों को सुन चुका था लेकिन एक उर्दू का शब्द अंदाज़े बयां, मतलब बताने का तरीका जो उनका बताने का तरीका था सेमी क्लासिकल म्यूजिक को सूफ़ी संगीत को वो मुझे ज़्यादा पसंद आया मेरी तबीयत से मैच हुआ मैंने उसको इख्तियार किया धीरे धीरे उन्हें सुनना स्टार्ट किया जो आस के गाने वाले थे जितना वो मास्टर सलीम को या पटियाला घराने को समझते थे उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ तू तो इतना गलत शुरू कर रहा है इतना सही शुरू कर रहा है उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे कभी डायरेक्ट तालीम हासिल होने नहीं दी क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर बनूं और अभी मैं इंजीनियरिंग मैंने कम्प्लीट की है अच्छा और बड़ी मुश्किल से अभी भी डगमंगा रही है मेरी इंजीनियरिंग की गाड़ी पूरी तरह से निकल नहीं पाया हूँ मैं और फिर भी मेरे को संगीत जो खून में था मेरे वो उछल उछल के दौड़ रहा था कि नहीं तुझे संगीत की तरफ ही जाना है और कभी भी मेरे को आज मैं पहली बार मधुबन रेडियो पे आया हूँ अगर सच कहूँ तो झज्जर के गली कुचों से आज मेरा पहला ही ये प्लेटफॉर्म है, है जहाँ मुझे कहीं आज मैं देख रहा हूँ कि स्टूडियो कैसा होता है ये कह के मुझे हमेशा चुप करा दिया जाता था कि हरियाणा की जो गायकी है वो सूफी संगीत को सपोर्टिव नहीं है और तुझे कोई गाने का मौका नहीं देगा तेरे जैसे मुर्की लगाने वाले आलाप लगाने वाले पंजाब के नुकड़ों पर गली गली में मौजूद है अगर तू एक चीज़ बढ़िया गाता है तो तेर से आगे हज़ार बढ़िया गाने वाले हैं उनको मौका मिलेगा या तुझे मिलेगा सही और मैंने इसी तरह से कभी बहुत मुझे डिस्करेज ज़्यादा किया गया लोगों के द्वारा किसी ने इंकरेज नहीं किया और इसी तरह से ही फिर हौसला मेरा तब डगमगाता जब मुझे किसी ने सिखाया होता जो चीज़ खून में होती है उसे कोई निकाल नहीं सकता वो मरने के बाद ही निकलेगी तो फिर मैंने मास्टर सलीम जी को सुनना शुरू किया उसके बाद नुसरत फ़तह अली खान साहब की कवालियाँ सुरीली पसंद आई उसके बाद धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया तो मुझे फ़र्क समझ में आने लगा कि गायकी जो होनी चाहिए वो हमारे हिंदुस्तान के जो यंग पीढ़ी है युवा जनरेशन है उनको मिलनी क्या चाहिए जो लिखावट है गायकी की वो शुद्ध होनी चाहिए उसका कोई मतलब होना चाहिए उसी के साथ साथ कंपोज जो करता है उसमें भी कुछ जान होनी चाहिए आजकल की जो पीढ़ी है वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही है मेरी कहने बोल नहीं है मैं जजमेंट करने वाला कोई होता नहीं ये सरस्वती माँ साक्षात लता मंगेशकर जी के बोल हैं और जितने भी उस्ताद हैं उनका भी यही कहना है कि ये जो राहत पकड़ रखी है ये बहुत गलत है हम्म। और उसके नतीजे इतने भयंकर हो रहे हैं कि घर घर में झगड़े हो रहे हैं क्योंकि लिरिक्स किसी ना किसी झगड़े को किसी ना किसी तरह की बदसलूकी को सपोर्ट कर रहे हैं मुझे फिर और मुतासिर हुआ इस गायकी से अनमोल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि करंट इशू किस तरह से गायकी में है वो बात आपने छेड़ी है और आप किस तरह से इस फील्ड में आए वो भी आपने बताया कि आपके जहन में वो चीज़ें थी जिसकी वजह से आपने बहुत सारे कलाकारों को सुना तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहला आपने कहीं परफॉर्मेंस किया हो गाने का हाँ, अपने सोसाइटी में अपने स्कूल लाइफ में कॉलेज में तो उसके बारे में थोड़ा सा बताते हुए उस परफॉर्मेंस को गाइए जी मैंने सबसे पहला अपना गाना जो गाया था मास्टर सलीम जी की गणेश वंदना है मुझे अब भी याद है मेरे पिताजी मुझे एक विशाल जागरण में लेकर गए थे जो कि झज्जर के आसपास ही किसी कस्बे में था आज से कम से कम साढ़े पांच साल पहले की बात है मुझे उस तो गांव का नाम तो याद नहीं है लेकिन वो पंडाल कम से कम अगर मैं कहूं तो तीन हजार के करीब पब्लिक थी भरा हुआ था और उसकी रिकॉर्डिंग हमने इसलिए नहीं मंगाई क्योंकि इस चीज़ को हमने कभी अपना रोजी रोटी बनाया नहीं मैं बताना भूल गया मेरे पिताजी पेशे से एक टेलर मास्टर है गायकी उन्होंने साइड बाई साइड की है इसी तरह से ही मैंने इंजीनियरिंग की है अब मैं भी पेशे से एक टेक्नोलॉजी का लाइन का इंसान हूँ इसलिए मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मेरी रिकॉर्डिंग मंगाई जाए उसे कहीं फॉरवर्ड हाँ, किया जाए तो ऐसा मैं कर नहीं पाया तेरी जय हो गणेश मास्टर सलीम जी की गणेश वंदना थी मैंने उगाई थी हुँ, हुँ। तो थोड़ा सुनाए भी बिल्कुल सुनाएंगे हाँ, न में गुराजी को वंदना द्वितीय आद गणेश ओ तृतीय सिमरा शारदा रे कारज करो हमेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गेश जय हो गेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश वो जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गेश जय हो गेश जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश अनमोल जी बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया हमें गणेश जी के ऊपर आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आप जैसे ये भजन गाया उसके बाद फिर सूफ़ी अंदाज में जो गाने आपने बनाए या सीखे हैं तो गाना का रियाज आप कब कब करते थे कैसे आप प्रैक्टिस करते थे वो थोड़ा सा बताइए मैं मेरे पिताजी को मैंने कई बार रिक्वेस्ट की कि मुझे वो एक अच्छा सा हारमोनियम या तानपुरा लेके दें <laughs> जैसा कि मैंने पहले भी बताया मेरे पिताजी शुरू से ही चाहते थे कि मेरी तीन बहनें इंजीनियर हैं और एक फैशन डिजाइनर है मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चलता हुआ समाज में एक ऐसा नाम ऊँचा करूँ कि एक अच्छी कंपनी की अच्छी पोजिशन पर इनका बेटा बैठा है <laughs> पर मेरे दिमाग की सोच ये थी कि मैं गायकी को स्परिचुअली बैंड करके उस पथ पर चलूँ चाहे उस पथ पर पैसा हो या ना हो आज भी मेरी वो सोच है और मरते दम तक रहेगी जैसा कि मैंने पहले बताया और मैं आज राजस्थान इस प्रांत में बैठा हूँ इस प्रांत की एक बहुत बड़ी सच्चाई है दुख भरी कि यहाँ पे राजा महाराजा के किले बहुत हैं अगर आप मान जाइएगा तो आपको एक दस बारह साल का बच्चा घूमता हुआ मिलेगा और वो ऐसे ही उसके फटे हुए कपड़े होंगे उसका पिता उसके साथ होगा जिसे फ़कीर कहते हैं फ़कीरी ज़ुबान में फ़कीर कहते हैं उन्हें कि और वो आपसे पाँच दस रुपए लेगा और आपको शास्त्रीय संगीत की वो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाएगा जिसका कोई मोल ही नहीं है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है और इस प्रांत की अगर मैं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक हो गया मैं माफ़ी चाहूँगा मेरी गवर्नमेंट तक आवाज़ जाए कि राजस्थान गवर्नमेंट की या राजस्थान की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के बच्चों को आगे आने का मौका दिया जाए इसी तरीके से ही मैंने मास्टर सलीम जी को सुना तो मैं उन्हीं के साजों के साथ उन्हीं के साजों के साथ रियाज़ कर लेता था जो उनके साज पीछे बजते थे या कभी ना कभी कोई जागरण मेरे पिताजी का हुआ या किसी आस पड़ोस में किसी घर में जागरण हुआ उनके जो साजिंदे रिहर्सल कर रहे होते थे मैं उनके साथ जाकर बैठ जाता था और सुबह मैं जो इलेक्ट्रॉनिक कैसी के कोड्स होते हैं नहीं। नहीं। उनको मैं डाउनलोड अपने मोबाइल में कर लेता था जो मेरा सुर है मैं उसको था इसके अलावा हमारे झज्जर का बहुत ही पुराना इतिहास है जी आजकल कल ये बात अलग है वो कभी उजागर नहीं हो पाया मुलाजी कादर बख्श उस्ताद उस्ताद मुसद्दी लाल जी इस तरह के लोग ग्वालियर घराने से संबंधित झज्जर घराना है वहाँ हुए तो झज्जर की ईट ठ मशूर है जी आज भी बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो स्कूल में म्यूज़िक टीचर हैं लेकिन म्यूज़िक को बहुत गहराई से जानते हैं उनके पास जाके भी हमारे एक मेरे पिताजी के दोस्त हैं उनका नाम है श्री सतीश रोहि उनके पास जाके मुझे थोड़ी बहुत तालीम हासिल हुई और स्कूल टाइम में भी वेदन दमन बंधु मीरासी फैमिली से बिलोंग करते हैं उनसे भी मुझे थोड़ी बहुत म्यूज़िक में तालीम हासिल हुई और इसी तरह से ही मैं इस नक्शे कदम पर चलता गया बाकी कभी भी मेरी दिल इच्छा थी कि मुझे एक प्रॉपर उसताद की शागिर्दी मिले वो मुझे कभी नहीं मिल पाई आपने बताया कि किस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और घर से परिवार से आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए संगीत के साथ जुड़ने के लिए वो आपको नहीं मिला फिर भी आपने जो है अपने हिसाब से उन चीजों को किया और अपने हिसाब से आपने प्रैक्टिस किया है तो चलिए बहुत सारी बातें और भी अनमोल जी से सुनेंगे और उनके गीत भी सुनेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माधपन 90.4 पॉइंट फोर सुनते रहो मस्कराते रहो नमस्कार आप सुन रहे मधुबन 90.4 ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं अनमोल जी से अनमोल जी से हमने बातें की कि किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस किया है तो आइए कुछ सूफी गाना राजस्थानी गीत हम उनसे सुनने वाले हैं अभी तो आइए सुनते हैं अभी अनमोल जी को मैं बड़ा शुक्र गुजार हूं। मैं नाम पूछना भूल गया आज मैं रेडियो पे आ गया महाराज जी का और <laughs> मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इस आश्रम का ब्रह्म जी का रिचुअल जगत में आध्यात्मिक जगत में बहुत ज़्यादा शुद्ध नॉलेज ये बांट रहे हैं और भगवान का सबसे बढ़िया जिसे कहते हैं गुणगान तो ये लोग कर रहे हैं हम लोग तो बस ऐसे ही छोटा मोटा कुछ जानते हैं कहीं से टूटा फूटा हुआ अपने बुज़ुर्गों से सुना हुआ इसी तरीके से मैं आज इस मंच पर पहुंचा हूं इस जगह पर पहुँचा हूँ मैं मेरे दिल से लाख बार शुक्र निकल रहा है मैं नाम पूछना भूल गया दत्ता जी हमारे आश्रम के बहुत ही प्रमुख कार्यकर्ता हैं जो कि पब्लिक जो आश्रम में आती है उन्हें गाइड करना उन्हें समझाना उन्हें किस किस जगह पर जाना है और उन्हें आध्यात्मिक जगत की नॉलेज देना उनका शुक्रगुजार उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ उनके खिदमत में नुसरत फतह अली खान साहब का कलाम अखियाँ उड़ीक दिया दिल मारदा सुनाऊँगा उससे पहले मैं चाहूँगा राजस्थान की जो पब्लिक है उनसे माफ़ी मांगना कि बहुत बड़े मंच पर मैं पहुँच चुका हूँ और कलाकारी बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ऊँचे बोल मैं बोल चुका हूँ पहले उनकी खिदमत में ये मैं राग देश पेश कर रहा हूं सा नी सारे मामा पा पा पा दामा मा गे पा मा गे सा पानी सा म रे नी नी ध पदा म पानी सा रे म पानी सा नी द मगरे सा नी नी पानी सा मे नी नी द पद म पानी सा और नुसरत कलाम माही फते मैर बाजो दिल देया मावे। तेरे दैर मे साडा जूना केड़े चजदेरे बाजो दिल द अ मैर मवे साडा जूना केड़े चजद मेरे लूलु बच्च मेरी नसनसिट मेरे लू लूसनसिदाजदा पर देता प्यारेनुखियां उड़ीकदिया सजना तेनू अखियां उड़ीकदियाँ अखी उड़ीकदिया दिल बाजा मार अखी उड़ीकदिया दिल बाजा मार आजा परसिया वास्ता प्यार आ जा तेन अखी उड़ीकदिया उड़ीक मैरमा तेनू अखी उकदिया सजना तेनू अखी उकददिया ये पटियाला घरानी का अंदाज है नी सा रे ये तीन सरगम के बोल हैं इनको तेज बोलने के लिए नीरे सा नीरे सा तो बोल नहीं सकते तो उस्ताद नुसरत फतः लिखा साहब ने ये एक तिरवट के बोल बीच में शामिल किए हैं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 पामा दे सा पामा दे सखी उड़ीकदिया मैर मां तेनू अखियाँ उड़ीकदिया रावा तक तक थक ग मैं राव तक, तक तक थक गई मैं कलियां रै रै ग मैं कलिया रै रक गई मैं एक एक पल दिल गिन के गुजार दा। आजा परदेसी प्यार दा। आजा तेनु दिया। भोले आ जा तेनू अखियां उड़ीकदिया भोलिया शंकरा मैरमा तेनू अखियां उड़ीकदिया सा सा सा सरे सा सा सा सा सा सा सा सा सा सा सा सा मामा पापा नी नी तेन अखियां उड़ीकदिया सजणा तेनू अखिया उड़ीक दिया उड़क दिया मैरमा तैनु अखी उड़ीकदिया सजना डोलनाया आया आया तेनु अखियाँ उड़ीक दिया थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी तरह से आपने हमारे बीच गाना पेश किया जितने भी लोग जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो मैंने गाया है इसमें कोई शक नहीं है उसमें कमी गुस्ताखी गलती ऊँचे बोल और बहुत कुछ ऐसा है कि सुनने वाले को उसमें एतराज़ हो सकता है क्योंकि राजस्थान की मूवी पर कदम जब मैंने रखे और मुझे बचपन से पता था कितना ऊँचा यहाँ पर घराना है जयपुर घराना है या यहाँ की जो गायकी है वो सुर की श्रुतियों में गाते हैं और मैंने तो शुरू को भी बहुत बीच में छोड़ दिया है तो उस्ताद लोगों से या जितने भी सुनने वाले हैं जितने वैसे सुनने वाले हैं सब से उनसे मेरी हाथ जोड़ के माफ़ी है उनके कदमों में, में मेरा नमस्कार है कि मेरी गलती गुस्ताखी को अपना बच्चा समझ के कबूल करें और मुझे माफ़ करें और मैं इसी उम्मीद के साथ कि अगली बार मुझे कहीं भी मौका मिला तो जहाँ तक मैं इम्प्रूमेंट कर सकता हूँ गाय कि मैं, मैं मरते दम तक मौके पर मौके मिलते जाएँ भगवान ने दिए तो मैं करता जाऊँगा धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने कही एक गायकी के किसी भी तरह से हम लोग जब भी गाते हैं तो उसमें जितना हम लोग निकाल सकते हैं वो मार्जिन हमेशा रहता है इससे अच्छा भी हो सकता है इससे अच्छा भी हो सकता है लेकिन हमारे अंदर अगर नम्रता होती है तो हम हर चीज़ को बहुत जल्दी सीख पाते हैं और लोगों के साथ घुल जाते हैं तो इसलिए नम्र ये गुण होना बहुत ज़रूरी है जो हमने अनमोल जी के अंदर देखा और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से सभी जगह अपना जो परफॉरमेंस है बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट करें और लोगों के बीच में आप अपना जो है गायकी का जो अंदाज है जो आपके जुनून में भरा हुआ जो आपके गुण में है वो सभी के सामने पेश करें तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी संगीत जो सीखना चाहते हैं संगीत से जो प्यार करते हैं उन सब के लिए मैसेज जितने भी लोग म्यूज़िक के प्रेमी हैं संगीत प्रेमी है या जो संगीत को अपना भगवान मानते हैं गुरु मानते हैं जो भी मानते हैं उन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अच्छी कंपोजिशन यानी कि अच्छा बनाया हुआ गाना और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर वो गाना उसमें कोई कलाकारी नहीं है तो उसके जो लिरिक्स हैं उसके जो बोल हैं उसकी जो लिखावट है वो आपके जो आप ये सोच के गाएँ या ये सोच के सुनाएँ कि आने वाले जो पीढ़ी है उनकी जनरेशन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और वो इसको किस तरह मोड़ेंगे तो मेरी यही गुजारिश है कि मोहम्मद रफ़ी साहब लता मंगेशकर जी उस्ताद नुसरत फ़ते खब बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमारे देश में मौजूद हैं उनको पहले कवर कीजिए बाद में आप जो मगरबी मौसीकी है या और कोई जगह हैं जो संगीत की कलाएं हैं उनकी तरफ जाइए शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए हर चीज़ की मैं यही उनसे गुजारिश करूँगा धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और मैं जाते जाते कहूँगा कि जिस तरह से अनमोल जी ने जो बातें बताई उसको अपने जहन में रख आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत कम समय में बहुत ही अच्छी गायकी कर सकेंगे और हम आशा करते हैं कि आपको संगीत की दुनिया कार्यक्रम के माध्यम से संगीत के कुछ अनुभव और संगीत के कुछ पहल मैं आपको सुनाता हूं मैं आशा करता हूं कि आज का ये कार्यक्रम आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको कैसा लगा है ये हमें बता सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर मैसेज करके तो चलिए आप सभी खुश रहें मस्त रहे इन्ही शुभकामनाओं के साथ मुझे और अनमोल जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्त कराते रहो